राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा हे hey प्रभु क्या भगवान का नाम लेने से किसी जीव का कल्याण हुआ इस पर श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते कि राजन कनौज में रहने वाले अजामिल नाम के ब्राह्मण थे इन्होंने भगवान का नाम लिया और इसका कल्याण हुआ तो अब अब हम छठे स्कन में प्रवेश करते हैं तो अजामिलो उपाख्यान में कथा आती है भगवान के नाम की महिमा की श्री सुखदेव को स्वामी जी कहते हैं कि राजा परीक्षित अजामिल जाति का ब्राह्मण था सुंदर पत्नी थी मात पिता थे अजामिल के पिता अजामिल को पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए वन में भेजते थे एक दिन अजामिल पुष्प लेकर आ रहा था तो उस समय अजामिल ने क्या देखा कि एक पुरुष वेश्या के संग कुकर्म कर रहा है, तो अजामिल ने जब ये दृश्य देखा तो अजामिल उस वेश्या पर मोहित हो गया इस तरह से अजामिल ने अपनी पत्नी अपना धर्म अपने माता पिता को छोड़ दिया वेश्या के लिए अजामिल का अब काम हो गया लोगों को लूटना मांस खाना नशा करना जुआ खेलना इसी तरह से एक दिन की बात है कि कुछ साधु श्रीधाम वृंदावन जा रहे थे यात्रा करते करते संध्या बेला हो गई और रास्ते में यह कनौज नाम का गांव पड़ा तो साधुओं ने सोचा चलो किसी महात्मा के घर सत्संग करते हैं रात्रि बिताएंगे है। तो जब गांव में पूछा कि किसी महात्मा का घर है तो उस वक्त मजाक में गांव वालों ने नाम बता दिया बोले हाँ बड़े ऊंच कोटी के महात्मा है, जिनका नाम है अजामिल तो अजामिल का नाम बता दिया अब तो सारे साधु जो थे वो अजामिल के घर चले गए अजामिल तो घर पे नहीं था अजामिल की पत्नी थी अजामिल की पत्नी ने जब साधुओं को देखा तो चौंक गई उस समय साधुओं ने कहा कि महात्मा अजामिल का घर क्या यही है उस समय अजामिल की पत्नी ने कहा कि आप सबको गलतफहमी हो रही है ये महात्मा अजामिल का घर नहीं है अजामिल पहले जाति के ब्राह्मण थे पर उन्होंने अपने धर्म को छोड़ दिया अब वो मांस खाते हैं मदिरा पीते हैं जुआ खेलते हैं अब वो अपने धर्म पर नहीं हैं ये सुनकर जो है वो साधुओं को बहुत दुख हुआ कि ये अपने धर्म से गिर गया है ये तो नरक में जाएगा तो क्या करना चाहिए तो उस समय साधुओं ने जब अजामिल की पत्नी के गर्भ की ओर देखा तो क्योंकि अजामिल अजामिल के नौ पुत्र होते उस वेश्या से और दसवा उसका पुत्र गर्भ में था ये साधुओं ने कह दिया साधुओं ने कहा हे hey देवी जी हमारी कामना है आपके गर्भ से दसवा जो पुत्र होगा आप इस पुत्र का नाम नारायण रखना ऐसा कहकर चले गए तो समय आने पर जो है अजामिल की पत्री पत्नी से जो दसवां पुत्र हुआ तो उसका नाम नारायण रखा गया सबसे छोटा बालक था इसलिए अजामिल का मोह उसमें बहुत था अजामिल उठते बैठते सोते खाते पीते हर समय पुत्र नारायण पुत्र नारायण पुकारता रहता था, था। इस तरह से आगे चलकर भक्तों अजामिल की अट्ठासी वर्ष की आयु हुई अजामिल खरा पे लंबे लंबे सांस ले रहा था उस समय अजामिल को लेने के लिए यम के धूत आए अजामिल यम के धूतों को देखकर घबरा गया और अजामिल ने अपने बेटा नारन को पुकारा के पुत्र नारन मेरी रक्षा करो ये आवाज़ भगवान के कानों तक चली गई और उस समय भगवान के धाम से चार चार चमकीले चमकीले भगवान के धूत आए और भगवान के धूतों ने अजामिल को जो पकड़ने के लिए आए थे यम के धूत उनको धक्का देकर भगा दिया दूर भगा दिया उस समय यम के धूतों ने भगवान के धूतों से कहा कि तुम कौन हो चार चार चमकीले चमकीले भगवान के धूतों ने कहा हमारी छोड़ो तुम बताओ कि तुम कौन हो चार चार काले कलूते यम के धूतों ने कहा हम तो यमराज के धूत हैं जो पाप करते हैं उसे लेने के लिए आते हैं तो भगवान के दूतों ने कहा हम भी भगवान के दूत हैं जो भगवान का नाम लेते हैं, हम तो उन्हें लेने के लिए आते हैं यम के दूतों ने कहा कि आप सबको गलतफहमी हो रही है इस पापी अजामिल ने भगवान नारायण को नहीं पुकारा इसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा भगवान के दूतों ने कहा यह बताओ कि पहले इसका बेटा नारायण आया कि हमारे प्रभु नारायण पहले आए अब तो महाराज इन दोनों की बातों को सुन रहा था यम के दूत भी चले गए भगवान के दूत भी चले गए और यहां करता है कि मैंने तो मैंने तो अपने बेटे नरन को पुकारा ये भगवान के दूत आ गए अगर वास्तव में भगवान को पुकार लेता तो कौन आता अब महाराज हुआ ये अजामिल वैराग्य हो गया अजामिल अपनी पत्नी बच्चों को छोड़कर हरिद्वार में चले गए और अजामिल एक वर्षों तक वहां भजन करते हैं इसके बाद अजामिल को यही भगवान के धाम से विमान आया और शरीर सहित अजामिल उस विमान पर बैठकर भगवान के धाम को चले गए कुछ लोग इस कथा को गलत बयान कर देते हैं कि अजामिल ने अंतिम समय भगवान का नाम लिया उसका तुरंत उधार हो गया नहीं ऐसा नहीं है मौका दिया अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछा भजन करते करते अगर किसी जीव का भजन अधूरा रह गया तो प्रभु उसका क्या होता है तो भगवान कहते हैं कि मैं उसे एक मौका देता हूं उसे दूसरा जन्म देता हूं जिससे अपनी भक्ति को कर सके इस तरह से आपने बच्चे भी देखे होंगे कुछ बच्चे बचपन से ही धार्मिक होते हैं और कुछ बच्चे बचपन से ही लड़ाई झगड़ा गाली देना ये सब बुरे संस्कार उनमें होते हैं तो जिनके अंदर आध्यात्मिक संस्कार होता है शुरू से वो कौन है और जिनमें बुरे संस्कार होते हैं वो कौन होते हैं ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है होता ये कि जिसने पिछले जन्म में भजन किया हो और उसका भजन अधूरा रह गया तो वह अगले जन्म में साधु वैष्णव किसी के घर में जन्म लेता है और अपनी रूखी भी भक्ति को आगे से बढ़ा देता है अब जैसे कि उदाहरण कहीं कहीं आप परिवार हम क्योंकि कथा करने जाते रहते देखते हैं तो कई कई परिवार जनों में जैसे कि 30 चाल से जागृत साल से जागृति हुई 20 साल से जागृति हुई पर जब वो आगे भक्त बने वैष्णव हुए हैं तो जब उनके यहाँ बच्चे जन्मे तो वो बच्चे क्या जन्म